युवकों के प्रति भारत का भविष्य दूसरों की अपेक्षा अधिक अग्रसर होना तथा सुविधाएं प्राप्त करना एक बात है और दुरुपयोग के लिए उन्हें बनाए रखना दूसरी बात शक्ति जब कभी बुरे उद्देश्य के लिए लगाई जाती है तो वह आसुरी हो जाती है उसका उपयोग उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए अतः युगों की यह संचित शिक्षा तथा संस्कार जिनके ब्राह्मण संरक्षक होते आए हैं अब साधारण जनता को देना पड़ेगा और क्योंकि उन्होंने साधारण जनता को वह संपत्ति नहीं दी इसीलिए मुसलमानों का आक्रमण संभव हो सका था हम जो हजार वर्ष तक भारत पर धावा बोलने वाले जिस किसी के पैरों तले कुचले जाते रहे इसका कारण यही है कि ब्राह्मणों ने शुरू से ही साधारण जनता के लिए वह खजाना खोल नहीं दिया हम इसीलिए औनत हो गए और हमारा पहला कार्य यही है कि हम अपने पूर्वजों के बटोरे हुए धर्मरूपी अमोल रत्न जिन तहखानों में छिपे हुए हैं उन्हें तोड़कर बाहर निकालें और उन्हें सबको दें यह कार्य सबसे पहले ब्राह्मणों को ही करना होगा बंगाल में एक पुराना अंधविश्वास है कि जिस गोखुरे सांप ने काटा हो वह खुद यदि अपना विष खींच ले तो आदमी जरूर बच जाता है अतएव ब्राह्मणों को ही अपना विश खींच लेना होगा ब्राह्मणेतर जातियों से मैं कहता हूँ ठहरो जल्दी मत करो ब्राह्मणों से लड़ने का मौके मौका मिलते ही उनका उपयोग न करो क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूँ कि तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हो तुम्हें आध्यात्मिकता का उपार्जन करने और संस्कृत सीखने से किसने मना किया था इतने दिनों तक तुम क्या करते रहे क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे और दूसरों ने तुमसे बढ़कर मस्तिष्क वीर्य साहस और क्रियाशक्ति का परिचय दिया इस पर अब चिल क्यों हो रहे हो समाचार पत्रों में इन सब व्यर्थ वाद विवादों और झगड़ों में शक्ति क्षय करके अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते न रहकर जो कि पाप है ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो बस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा तुम क्यों संस्कृत के पंडित नहीं होते भारत की सभी जातियों में संस्कृत शिक्षा का प्रचार करने के लिए तुम क्यों नहीं करोड़ों रुपये खर्च करते मेरा प्रश्न तो यही है जिस समय तुम यह कार्य करोगे उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाओगे भारत में शक्ति लाभ का रहस्य यही है